आवार्थ हे अग्ने हमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हों हम धनवान एवं ऐश्वर्यवान बनें हम उत्तम बुद्धिमान तथा उत्तम कर्म करने वाले पुत्रों को प्राप्त करें हमें पुरुषार्थी और बुद्धशाली पुत्र प्राप्त हो ईश्वर की भक्ति करने वाले को सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हों ऐसे ईश्वर भक्त को तू कल्याणकारक उपायों से सुरक्षित कर चतुर्थम सुक्तम भावार्थ हे मनुष्यों शुद्ध अग्नि के लिए उत्तम पवित्र एवं भवनीय पदार्थ अर्पण करो एवं उत्तम स्तोत्र गाओ वह अग्नि सब दिव्य तथा मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के अंदर भी ज्ञान पूर्वक संचार करता है अग्नि सभी प्राणियों में व्यापक है भावार्थ अरणी रूप माता का पुत्र अग्नि उत्पन्न होते ही बहुत तेजस्वी तथा उत्साही हो जाता है मनुष्य का पुत्र भी इसी प्रकार तरुण एवं सदा उत्साही रहे वह अग्नि की भात उत्तम उत्तम अन्नों को खाकर बुद्धि बल तथा उत्साह प्राप्त करे भावार्थ मनुष्य इस तेजस्वि अग्नि को उत्पन्न करके हवि आदि अनेक पदार्थों के द्रव्यों से उनकी सेवा करते हैं अर्थात यज्ञ करने वाले मनुष्य अग्नि को प्रद्यप्त करके उसमें पोषण कारक द्रव्यों की आहुतियां देते हैं इन आहुतियों के यज्ञ में पड़ने पर वह इतना प्रकाशित होता है कि उसका तेज सहना मनुष्यों के लिए संभव नहीं होता भावार्थ मनुष्य अग्नि की भाति तेजस्वी ग्यानी बुद्धिमान तता अमर हो यदि वह अज्यानी मनुस्त्यों में भी रहने लगे तो भी उसके विशे में उत्तम बिचार ही मन में धारं करना औरण करना योग्य है क्योंकि वह ग्यानी मनुस्त्य कभी किसी का नाश नहीं करता ग्यानी मनुस्त्य सब की रक भावार्थ जो सज्जनों पर आए हुए संकटों को अपने प्रयत्न से दूर करता है वह मनुष्य देवों द्वारा निर्मित श्रेष्ठ स्थानों में विराजता है सबका धारण और पोषण करने वाले अग्नि को जिस तरह सभी प्रकार की औषधियां वृक्ष और भूमि अपने अंदर धारण करती है उसी प्रकार जो सबका धारण पोषण करने वाला होता है उसे सभी लोग अपने अंतःकरण में आदर से रखते हैं भावार्थ मनुष्यों के पास बहुत अन्न हो उत्तम पराक्रम करने की शक्ति हो वे पुत्रहीन और वीरताहीन अर्थात वीर न बने कुरूप एवं सौंदर्यहीन न हो भक्तहीन भी न हो मनुष्य धनवान शूर पराक्रमी वीरयवान सामर्थ्यवान पुत्र पौत्रवान धैर्यवान सुंदर शोभायुक्त तथा भक्तिमान हों मनुष्य मलिन न रहें अपना सौंदर्य बढ़ाएं श्रृंगार बढ़ाएं अपने घर उद्यान और शरीर की सजावट करके शोभा बढ़ाएं सभी सुंदर रहें भावार्थ जो मनुष्य ऋण नहीं करता उसका धन पर्याप्त होता है हम भी ऋण से रहित होकर पर्याप्त धन के स्वामी बनें मनुष्य धन का स्वामी होकर औरस पुत्र का भी स्वामी हो क्योंकि दत्तक पुत्र औरस पुत्र की भांति नहीं हो सकता कोई भी मूर्ख मनुष्य के मार्ग से न जाए भावार्थ दूसरे का पुत्र दत्तक के रूप में लें और यदि वह पुत्र उत्तम सेवा करने वाला एवं ऋण न भी करने वाला हो तो भी वह औरस पुत्र के समान नहीं हो सकता जो दूसरे का है वह दूसरे का ही रहेगा मन से भी उसे औरसपुत्र नहीं माना जा सकता क्योंकि उसका मन तो उसके वास्तविक माता-पिता की ओर ही खिंचकर जाएगा उसका मन अपने दूसरे पिता के घर में नहीं रह सकता इसलिए हमें ऐसा ही औरसपुत्र चाहिए जो शत्रु का पराभव करने वाला हो भावार्थ हे अग्ने तू हमें हिंसकों से बचा तू हमें पाप से बचा हम भी तुझे निर्दोष अन्न प्रदान करें हमारे पास प्राप्त करने योग्य अनेक प्रकार के धन प्राप्त हों भावार्थ हे अग्ने हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हों हम धनवान एवं ऐश्वर्यवान बनें हम उत्तम बुद्धिमान तथा उत्तम कर्म करने वाले पुत्र को प्राप्त करें हमें पुरुषार्थी तथा बुद्धशाली पुत्र प्राप्त हो ईश्वर की भक्ति करने वाले को सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हो ऐसे ईश्वर भक्त को तू कलनाड़ कारक उपायों से सुरक्षित कर पंचमं सुक्तम भावार्थ यह वैश्वानर अग्नि सब देवों के पास प्रदीप्त करने वालों के द्वारा प्रदीप्त किया जाता है प्रदीप्त होकर यह सब जगह संचार करता है ऐसे अग्नि के लिए इस स्तोत्र बोलने चाहिए भावार्थ यह अग्नि वृष्टि करता है वृष्टि से नदियां भरपूर भरकर बहती हैं यह अग्नि पृथ्वी पर और आकाश में है तथा यहां पूजा लेता है वही अग्नि यहां हवन से बढ़ता हुआ मानवीय प्रजाओं में यज्ञों के अंदर प्रकाश रहा है भावार्थ पुरु राजा के पास अग्नि था यह अग्नि उसका सहायक था पुरू राजा के लिए इसने शत्रु के नगरों को जलाया तब इस अग्नि की भीती से धन आदि सब कुछ त्याग कर शत्रु की सारी प्रजा इधर-उधर भागने लगी युद्ध के समय शत्रु की नगरियों के जलाने पर शत्रु की प्रजा जल जाने के डर से सब सुख साधन फेंक कर इधर-उधर भागने लगती है भावारथ अग्नि के व्रत का पालन सभी करते हैं उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता वह स्वयं अजस्त्र प्रकाश से प्रकाशित होकर अपने प्रकाश से सभी स्थानों को प्रकाशित करता है तब मनुष्य को कार्य करने के लिए विस्तृत स्थान मिलता है यही इस अग्निका दावा पृथ्वी को विस्तृत करना है भावार्थ सूर्य रूपी अग्नि उषाओं एवं दिनों का मानो ध्वज ही है दिन में भी सभी व्यवहार होकर धन प्राप्त होते हैं इसलिए यह धनों का प्रेरक है यह सूर्य मानो धनों का रथ ही है इस कारण यह प्रजा और कृषकों का हितकारी है इस अग्नि को घोड़े से संयुक्त रथ में रखकर चारों ओर घुमाते हैं उस समय स्तोता इस इसकी प्रशंसा गाते हैं तथा साथ-साथ हवन भी करते हैं भावार्थ इस अग्नि में विलक्षण बल है वह बल इसमें वसुओं ने स्थापित किया है इस बल से युक्त अग़्न जिसका सहायक होता है उसका बल इवन महत बढ़ा देता है यह अग्ण का अस्त्र है जो उसके नियमों के अनुसार चलता है यह उसी का सहायक होता है पुरुशार्थी ही आप्रे होते हैं इन आप्रे की इजित जिता है वाटन का यह आप्रे का भावार्थ अग्नि देव लोक में सूर्य रूप से प्रकाशता है तथा अंतरिक्ष में विद्युत रूप से रहकर गर्जना करता है और पृथ्वी पर रहकर मनुष्यों की अनेक प्रकार से सहायता करता है अग्नि का वाणी से संबंध विद्युत रूपी अग्नि की मेघ गर्जना से स्पष्ट अनुभव में आता है अग्नि से वाक्या दुर्भूत हुई और विद्युत अग्नि से गर्जना हुई यह अग्नि से वाणी का संबंध है अग्नि से जल उत्पन्न होने का अनुभव भी अंतरिक्ष में ही होता है मेघों में विद्युत चमकती है तथा बाद में वृष्टि होती है यही अग्नि से जल का उत्पन्न होना है भावार्थ अंतरिक्षस्थ मेघों में स्थित अग्नि विद्युत रूप से चमकती है तथा वृष्टि को प्रेरित करती है जिसमें लोगों को धान के रूपी धन प्राप्त होता है मनुष्य यज्ञ में इस धान्य का दान करते हैं इस प्रकार विद्युत अग्नि वृष्टि धान्य धन दान यज्ञ यश का संबंध इस प्रकार है यह सब अग्नि से होता है भावार्थ अपने पास जो हव्य है उसे हम अग्नि को प्रदान करते हैं तथा वह अग्नि हमें धन बल यश एवं सुख दे हमें धन बल यश एवं सुख चाहिए वह इस अग्नि की मदद से मिल सकता है मनुष्य अग्नि की भांति तेजस्वी बने तथा सब लोगों के हित करने का कार्य करे ऐसा धन प्राप्त करे जिससे सबका जीवन सुखमय हो ऐसा बल प्राप्त करे जिससे मनुष्य का यश सर्वत्र फैले और सबको ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त होता रहे मनुष्यों के लिए अग्नि आदर्श है उस आदर्श के अनुसार मनुष्य अपना जीवन बनाए खष्टम सुप्तम भावारथ वैशवानर अग्नि सभी प्रजाजनों का हित करने वाला है यह वैशवानर सम्राट बलवान और वीर है और प्रजाओं द्वारा अनुमोदित है अर्थात इसे प्रजाओं का अनुमोदन प्राप्त है इंद्र की भात यह बलिष्ठ है इन्होंने वैसे पराक्रम भी किए हैं भावार्थ जिस प्रकार यह अग्नि ज्ञानी प्रकाशक उसी प्रकार राजा भी ज्ञानी दूरदर्शी उत्तम प्रभाव का सूचक अपने किलों एवं नगरों का संरक्षक तेजस्वी एवं प्रजा को सुख देने के लिए ही राज्य करने वाला हो ऐसे वीर राजा के पराक्रमों का उत्तम वर्णन किया जाए